नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और तरंग इस कार्यक्रम में हमारे साथ अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तरंग इस कार्यक्रम में तो आइए हम लोग अभी सुनेंगे एक एक नए नए परफॉर्मेंस को हम लोग सुनेंगे और जिनकी आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उनके लिए मैसेज कीजिएगा जी हाँ इंसान भी क्या चीज है दौलत कमाने के पीछे सेहत खो देता है फिर सेहत को पाने के लिए दौलत खो देता है जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं आप सुना है रेडियो नाइनटी 90.4 फोर एफ इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है तकदीर की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा काम हो वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफी है प्यार ही काफी है आइए इस प्यार के सिलसिले को जारी रखते हैं और तरंग इस कार्यक्रम में हम बच्चों के परफॉर्मेंस को सुनेंगे अभी मेरा नाम अनुसूर्या पंवार है मैं एमए प्रीवियस में हूँ नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट अनु सूर्य पवार की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज करिए उनके नाम के साथ अपना नाम लिख के चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर सेंड कीजिए आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंग जी हाँ अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस को हम तक पहुंचा रहे हैं तो आइये एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है आपका नाम मेरा नाम शिल्पी मित्तल है और मैं एम प्रीवियस की स्टूडेंट हूह मोह के धा तेरी उंगलियों से जाल थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आप सुन रहे हैं रेडियो मधन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को और क्या नाम बताया आपने सुरभि मित्तल की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं आप सुन हैं रेडियो मधुवन नाइन्टी पॉइंट पर सिंगिंग कंपटीशन स्टूडेंट्स के नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन नाइनटी पॉइंट फोर तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और तरंग इस कार्यक्रम में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो खास म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं म्यूजिक सीख भी रहे हैं तो उन बच्चों का परफॉर्मेंस हम लोग सुनेंगे आज के शो में अभी हम सुनेंगे एक और परफॉर्मेंस हमारे बीच में आ रही है क्या नाम है आपका पूनम नवनानी पूनम नवनानी हमारे बीच में आ रही है और वो हम सभी को एक गीत सुनाएगी पूनम नवनानी आप किस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं और कौन से ईयर में चल रहे हैं सर मैं बी थर्ड ईयर कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से ही और फिर म्यूजिक में रुचि है आपकी म्यूजिक में मेरी काफी रुचि है मैं फोर्थ क्लास से गाती हुई आ रही हूँ अच्छा अच्छा अच्छा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपने कहा किया था कुछ बताइए उसके बारे में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मेरा रहा है अहमदाबाद में जब नेशनल लेवल पे कंपटीशन में सिंगिंग करने गई थी अच्छा अच्छा सेकेंड प्राइज एज ए रैंकर जीता है क्या बात है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अनिता जी की आपने सेकेंड प्राइज जीता है और यहाँ पर भी आप प्राइज जीतेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ और किसकी आवाज आपको बहुत अच्छा लगता है मुझे लता जी की आवाज बहुत पसंद है तो चलिए पूनम जी फिर से एक बार आपका स्वागत है और पूनम मैं चाहूंगा कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमारे श्रोताओं के लिए सुना है मैंने देखा जो सावरे अखियों के झर से मैंने देखा जो सांव तुम दूर नजर आए बड़ी दूर नजर आए बंद करके झरुखो को जरा बैठी जो सोचने मन में तुम ही मुस्काए मन में तुम ही तुम्हें अखियों के जरों से जीती हो तुम्हें देख कर मरती हो तुम ही रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास तेरी ही अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए अखियों के जरों से पूनम बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे श्रोताओं को आपकी आवाज़ अच्छी लग रही होगी और अगर पूनम की आवाज आपके दिल को कहीं न कहीं दस्तक दे रही है तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने मोबाइल फोन उठाइए पूनम लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए एसएमएस एम इस नंबर पर आप सुनाए है रेडियो मोट वन नाइनटी पर तरंग इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो जी हाँ स्टूडेंट सिंगिंग कॉम्पिटिशन कार्यक्रम तरंग में आप सभी का स्वागत है और अभी हमारे साथ एक और ब्रदर आ रहे हैं जो गाना सुनाएंगे आपको हेलो नमस्कार जी नमस्ते नाम बताइए हिमांशु निर्वाण है कौन से स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं आप बीए फाइनल ईयर चल रही है स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में और सुनाइए मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू ही प्यार तू ही चाहत तु ही आशिकी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है पहली मोहब्बत का एहसास है तू पहली मोहब्बत का एहसास है तू झ के भी भुज ना पाई वो प्यास है तू तू ही मेरी पहली ख्वाहिश तू ही आखरी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी एक विद्यार्थी हमारे बीच में आ रही है अपना गाना लेकर तनंगिस कार्यक्रम में और अजमेर के कॉलेज के अर्थात अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हमारे बीच में तनंगिस कार्यक्रम में अपनी अपनी सिंगिंग कंपटीशन में अपने गाने हम सभी को सुना रहे हैं और मैं चाहूंगा जो आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर उस विद्यार्थी का नाम लिखिए और सेंड कीजिए आप सुन रहे रेडियो नाइन पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुर रहो नाम प्रिया भाटिया बी, क्लास बीए पार्ट थर्ड प्रिया भाटिया बहुत बहुत स्वागत है आपका तिरंगी इस कार्यक्रम में कसूर मत होना रे हो ओ मेरे सोना रे सोना रे रे सोना सो सो सो सो ओ मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा तो लहरा पट्टी जाएगा तुम छोड़ो लाख रहूंगी जहां ओ मेरे रे सोना रे दे दूंगी जाने जुदा मत हो न जाना hua kasuri ka fa mat नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों का सिंगिंग परफॉर्मेंस आप सुन रहे हैं जो भी आवाज आपके दिल को छू रहा है तो जरूर उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं नंबर है चौरानबे चौरा पंद्रह नंबर पर आप अपना नाम और जो परफॉर्मर है जो विद्यार्थी की आवाज आपको अच्छी लगती हो उसका नाम लिख के आप बेच सकते हैं नमस्कार आपका नाम मनीषी मनीष जी कौन से स्टीम में आप पढ़ाई कर रहे हैं सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से एमए म्यूजिक में कर रहा हूँ सर अच्छा अच्छा क्या म्यूजिक में आप एमए कर रहे हैं ये तो बड़ी खुशी की बात है <laughs> और म्यूजिक लाइन में बहुत सारे कंपटीशन है फिर भी आप इस लाइन में कैसे एंट्री किया <laughs> एंट्री सर ऐसे हुई मतलब मैंने 2011 में एक अच्छा प्रोग्राम दिया था इससे मुझे सीखने के लिए मैं प्रेरित हुआ सर अच्छा अच्छा मनीष जी अभी क्या लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और कहाँ तक पहुँचने की आपकी उम्मीद है उम्मीद है सर अच्छा दे सकूं मैं और अच्छी सिंगिंग कर सकूं अच्छा आप किन की आवाज़ से ज़्यादा प्रभावित होते हैं सर मैं सोनू निगम की आवाज़ और सुखविंदर पाजी की आवाज़ से बाकी पर प्रभावित हूँ पहला शो मैंने उनकी आवाज़ से किया था सुखविंदर पाजी से चलिए मनीष जी हम सुनना चाहेंगे आपको अभी तरंग इस कार्यक्रम में मेरी अधूरी कहानी तब बन गई हो तूने छो जैसे से मे क्या से क्या बन गई सहमे हुए सपने मेरे होले होले हौले अंग रही ठहरे हुए लव मेरे नई नई गहराइया ले रही जिंदगी न पहनी है मुस्कान करने लगी है इतना करम क्यों न जाने करवट लेने लगे हैं अरमान फिर भी है आकनम क्यों न जाने ओ सइया सोलह श्रृंगार में सजा लूं संगम की ये रहना इसमें त्योहार में मना लूं खुशबू तेरी झुके कस्तूरी हो जाऊं इतनी फीकी थी मैं सिंदूरी हो जाऊं सुर से जरा बहके हुई मेरी दुनिया थी बड़ी बेसुरी सुर में तेरे ढलने लगी बनी रिपिया में बनी बांसुरी जिंदगी न पहनी है मुस्कान करने लगी है इतना कर्म क्यों न जाने करवट लेने लगे हैं अरमान फिर क्यों है आकम क्यों न जाने ओ सिया थैंक यू सर मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडी मोदन नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को और अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस को हम तक पहुंचा रहे हैं तो मैं चाहूंगा मनीष की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो मनीष लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पन्द्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडी मोदन नाइन्टी पॉइंट पर तरंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स का जी नमस्कार आपका नाम बताइए जी मेरा नाम कृष्ण है कृष्णा तो कृष्णा बताइए कि आप कौन सा गीत सुनाने वाले हैं हमारे सभी श्रोताओं को जी मैं मैं हमनवा अच्छा अच्छा ओके सुनाइए पड़ी दिल की इस जमी को भेगा दे अकेला जरा हाथ बढ़ा देखी पड़ी दिल किस जमी को भेगा दे कब से मै दर दर फिर रहा मुसाफिर दिल को बना दे तू आबारगी को मेरी आज ठहरा दे हो सके तो थोड़ा प्यार जता दे सूखी पड़ी दिल की इस जमी को बेगा आ अच्छा लगता है क्यों उन रंगों से तुम्हें मिलाया जिनसे कभी मैं मिल ना पाया दिल करता है तेरा शुक्रिया फिर से बाहर ला दे दिल का सुना बंजर महका दे सूखी पड़ी दिल किस जमीन को भेगा दे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कृष्णा आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम अगर कृष्णा की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर अपना नाम लिख के कृष्णा लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुना हैमस्कार नाम बताइए नमस्कार मेरा नाम आरिफ मोहम्मद है आरिफ जी बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में और कौन सा गीत आप सुनाने वाले है सभी श्रोताओं को जी मैं जगह जैसा न कोई अच्छा अच्छा ये गीत क्यूँ पसंद है आपको जी बस अच्छा लगता है सुनने में चलिए शुरू कीजिए ओ चेहरा नूरानी कही, कहीं कही दिल वाले भी ना, ना वो सजरी जवानी कही जग घर जैसा ना कोई जग घूमया थर जैसा ना कोई ना हसना रूहानी कही नाओ खुश भी कहीं कहीं दिल वाली बातें बिना ना नाऊ सजरी जवानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग गुमे आ थार जैसा न कोई जग गुमे आ थार जैसा ना कोई जग गुमे आ थार जैसा ना कोई जग गुमे आ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 चाहतों की चादरों में मैंने है हो कि जहीं कहीं अगजस जलती है बने बर का कपाणी कहीं कहीं मन जाना चुप कैसे कहीं अपनी चलानी कहीं वही करना जो है कहना जग गु में आ जैसा न कोई चलिए आरिफ जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है और इस फील्ड में आपको क्या लगता है कि गाने सिंगिंग का ये कंपटीशन हो रहा है और आप एज एक अच्छा सिंगर बन के आगे आने वाले समय में बन सकते हैं ऐसा आप फील करते हैं जी सर <laughs> और आप किस आवाज़ से प्रभावित होते हैं किन कौन सा सिंगर आपको अच्छा लगता है जी मेरे को कैलाश के ओके okay. आरिफ जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुना है रेडियो नाइन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को अगर ये आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आरिफ लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुना है रेडियो माधुबर 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को सिंगिंग कॉम्पिटिशन बच्चों का नमस्कार आपका नाम बताइए सर तेजपाल सिंह सर तेजपाल सिंह क्या करते हैं आप सर एमएससी प्रीवियस स्टूडेंट हो सर एमएससी कर रहे हैं आपका इंटरेस्ट फील्ड कौन सा है किस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं सर वैसे तो सर आर्मी का है लेकिन सर म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है सर दो चीजें कैसे होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो गए तो <laughs> म्यूजिक में है ओके और म्यूजिक में ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो कौन सी आवाज आपको बहुत अच्छी लगती है ना उनकी आवाज़ अच्छा अच्छा उनका एक कौन सा बहुत खूबसूरत गी, गीत जो आपने सुना है हाल ही में उसकी एक लाइन बताइए इतना तो कुछ याद नहीं है सर, लेकिन दूसरा करके आया हूँ बात नहीं कोई बात नहीं मैं चाहूंगा कि आप अपना परफॉर्मेंस जरूर सुनाए स्वागत है तुम दिल की धड़कन में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 आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो दीवानों सा हाल हुआ हमकोम से प्यार हुआ कौन से प्यार हुआ धीरे से वो पास आई चुपके से इजहार हुआ धीरे से पास आई छुपके से हार हुआ अब ना किसी से डरना है संग जीन और मरना है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो मेरी इन सासों से कहते कहते हो केहते you, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम तरंग और क्या नाम बताया आपने तेजपाल सिंह जी की अगर आवाज आपको अच्छी लगी हो तो तेजपाल लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह इस नंबर पर आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सिंगिंग कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स का वो भी अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को आप सुन रहे हैं सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे बच्चे जो है हमारे बीच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं अजमेर के हेलो नमस्कार आपका नाम बताइए प्रजापत बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में और क्या करते हैं आप जी सर एमए फाइनल म्यूजिक से अच्छा एम फाइनल म्यूजिक में और आपको कौन सी आवाज़ अच्छी लगती है अच्छा अच्छा, अच्छा। नसरत फतेह अली खान की क्या उसमें खासियत है सर जी उनकी में बहुत दम है सर वो हाई स्केल से गाते हैं सर <laughs> हाई स्केल से गाते हैं तो आपका भी स्केल हाई है, है क्या जी सर वैसे तो है थोड़ा <laughs> ओके okay, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुरेश तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि सिंगिंग कंपटीशन में गाने का जो सिंगर्स बहुत सारे हैं हमारे भारत देश में भी है विदेश में भी हैं इतना सारा कंपटीशन होने के बावजूद भी आप इसमें अपना करियर कैसे तलाशेंगे या कैसे बना पाएंगे कुछ सोचा है क्या आपने जी सर वो वो तो इसी के <laughs> चलिए सुरेश सुनाइए कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं जी जिसे मैं नुसरत जी कई गाना सुनाने जा रहा हूँ और मोरे सैया तो है पर मैं क्या करू साने को मोरे सैया तो है पर देस मैं क्या करूं सावन को सुना लागे ओ सुना लागे सुना लागे सजन बिन सुना लागे सजन बिन दे, दे मैं ढूँढूँ साहजन को मोरे सैया तो है पर, पर, पर, पर, पर देखो रा है चढ़ के हटरिया जाने कब ए जाए सवरिया देखूं रहे जड़ के अटरिया जाने कब आ, जाए सबरिया जब से गए मोरे ली नी खबरिया जब से गए मोरे लीनी खबरिया जूठापन गटी फूटी गगरिया सुन लागे, ओ सुन लगे सुन लगे सजन बिन देू सा जन को मोरे सैया तो है परदेश मैं क्या करूं सावने को मोरे सैर थैंक यू सोच सुरेश जी बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है थैंक यू सो मच और मैं चाहूंगा कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं तरंग इस कार्यक्रम को सुरेश की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो सुरेश नाम लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुने रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर तरंग इस कार्यक्रम को सुनते रहिए मुस्कर्राते रहिये धन्यवाद हेलो नमस्कार हाँ क्या नाम है आपका सर शैतान सिंह शेतान सिंह नाम तो बहुत डेंजर है यार आपका सुन के डर लग रहा है सर नहीं। <laughs> चलिए बहुत अच्छा है क्या कर रहे हैं आप सर एमए फाइनल कर रहे अच्छा एमए फाइनल कर रहे हैं म्यूजिक में ही जी सर। अच्छा अच्छा तो आप किसकी आवाज से प्रभावित हैं सर रफी रफी साहब क्या बात है तो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ऐसा क्या है जो आपको छू जाता है बड़ी मधुर और सुनके, मतलब सुनते बहुत अच्छा लगता है उनको सुनके। अच्छा अच्छा और कितनी बार सुनते हैं उनकी गीताओं को आप तो जब भी मिलता है उनको सुनते हैं <laughs> चलिए बहुत अच्छा सदन सिंह मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस हमारे सभी के सामने रखिए ओपन कैटेगरी में हम लोग सुन रहे हैं तरंग इस कार्यक्रम को और अजमेर के कॉलेज के बच्चों को हम सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा की आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा सुनाए हैसन तेरा हो गा मुझे पर दिल चाहता है उसे कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पल को खिंचा में रहने दो हैसन तेरा हो गा मुझे पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों के चाँ में रहने दो बहुत ही अच्छा गीत जो है मोहम्मद रफी साहब का शायद गाया हुआ गीत है ये आपने सुनाया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सैतान सिंह जी थैंक यू सो मच 90.4 एफएम अगर आवाज़ अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज करके अपने नाम के साथ में सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर क्या बात आरोप हलो नमस्कार क्या नाम है आपका सर बबली मकवाना बबली मकवाना बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में और आप क्या करते हैं सर अभी म्यूजिक. अच्छा अच्छा चलिए आप भी म्यूजिक के स्टूडेंट हैं तो इस फील्ड में आने के लिए किसी ने आपको प्रभावित किया किसने मोटिवेट किया सर मुझे इसमें रुचि थी इसलिए मैं आई. अच्छा किसी ने आपको कहा नहीं की आप म्यूजिक में जाइए करके नहीं सर कहा तो सही आ, मेरे सर थे उन्होंने कहा था मुझे तो थी उन्होंने बोला था कि मुझे म्यूजिक लेना चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा किसकी आवाज़ से आप प्रभावित होते हैं ज्यादातर सर लता जी लता जी की आवाज से आप प्रभावित होते हैं चलिए बहुत अच्छी बात है और लता मंगेशकर इंडिया का एक बहुत ही अच्छा नाम है बहुत ही अच्छे सिंगर है और उनको याद करते है सभी लोग चलिए मैं चाहूंगा की आप भी अपना परफॉर्मेंस जरूर सुनाए है छम छम क्या मौसम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यार संगीत आपने गुनगुनाया है और मैं चाहूंगा कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बबली मैं, बबली जी का आवाज अगर अच्छी लगी हो तो नाम लिखिए बबली और अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप आप सुना है हाँ, नाम बताइए अपना अनिता मीना स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में आप हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सिंगिंग कंपटीशन अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आइए अनीता हमारे बीच में हैं और मैं चाहूंगा बी आप, आप ए फर्स्ट ईयर बी ए फ है अच्छा क्या बनना चाहते है आप सिंगर बनना चाहते हैं अच्छा सिंगर बनना चाहते है कोई बात नहीं अनिता जी कौनसी आवाज आपको अच्छी लगती है सर मुझे अच्छा अच्छा चलिए अनिता सुनाइए आप कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे आज मैं भजन सुनाना चाहती हूँ जी मैं तो वृंदावन को जाऊ सकी मेरे नै न लगे बिहारी से मैं तो वृंदा ने को जाऊं सकी मेरे नै लगे बिहारी से मेरे नै लगे बिहारी से रे नै लगे बिहारी मैं तो वृंदावन को जाऊं सकी मेरे नै लगे बिहारी से घर में तो काऊ रू की सूखी घर में तो काउँ रू की सूखी <ग्था> मोह माखन मिले बिहारी से मेरे नै लगे बिहारी से मोह माखन ले बिहारी से मेरे नै लगे बिहारी से मैं तो वृंदावन को जा सकी से में तो घर में तो पहनू फटे पुराने घर में तो पहनू फटे पुराने फुराण मेरे समय मिले बिहारी से मेरे नै नाले बिहारी से मेरे समय मिले बिहारी से मेरे नै नाले बिहारी से Okay, बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी बहुत ही अच्छा गीत आपने भजन सुनाया है और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दोस्तों को या अब इस वक्त जो तरंग कार्यक्रम को सुन रहे हैं अगर अनिता की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो अनिता लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुने रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग कार्यक्रम जी हाँ स्टूडेंट सिंगिंग कॉम्पिटिशन तरंग इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है हेलो नमस्कार नमस्कार नाम बताइए गोपाल सर गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष तरंग कार्यक्रम में कैसा लग रहा, आपको? सर, अच्छा लग रहा है <laughs> आपको गाना गाऊंगा नहीं बिल्कुल <laughs> चलिए आपने जो सोचा नहीं वो हो रहा है यानी आपका भाग्य बहुत अच्छा है चलिए गोपाल जी स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि की आप किसकी आवाज से प्रभावित होते हैं ज्यादा यार रहमान क्या बात है उनका एक कोई अच्छा गाना सुना दीजिए दो लाइन सर अभी तो मैं आपको दूसरा कोई सुना उनको सुनते हैं तो उनका कोई भी गाना ऐसे ही गुनगुना दीजिए दो लाइन से वो नहीं हो पाएगा सर अच्छा अच्छा ओके कोई बात नहीं मैं चाहूंगा कि आप अपना जो गीत आपने तैयार करके आए हैं वो सुना दीजिए दिल तो आ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 हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही न समझा बहुत बोला है बेचारा न जाने किस पे आएगा हे अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा चलिए गोपाल जी बहुत ही प्यारा सा आपने ओल्ड वर्षन सुनाया ओल्ड इज गोल्ड बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभी लिस्नर से मैं ये कहूंगा गोपाल की आवाज अगर अच्छी लगी हो तो जरूर गोपाल लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुनाया है रेडियो वन नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को जी हाँ अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के म्यूजिकल स्टूडेंट आपके बीच में आ रहे हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस हम तक उनकी आवाज पहुंच रही है मैं चाहूंगा की जो भी आवाज आज आपको अच्छी लगती हो तो जरूर उसके लिए दीजिए उसके लिए आप एसएमएस जरूर कीजिए चौरानवे डिम्पल गुड मॉर्निंग सर सर में डिम्पल सुथार हूँ कर रही हूँ मैं और मैं डेडी के जो जवान शहीद हुए उनको जगजीत सर का गाना जी डिम्पल आप क्या बनना चाहते हैं अपने करियर को लेकर आप क्या सोच रही है सर हम म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं और उसके अलावा सोशोलॉजी ले रखी तो वगैरह भी ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। आ, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप थोड़ा सा दुविधा में हैं, अभी भी परफेक्शन नहीं है नो सर <laughs> क्योंकि आपको सुनने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया कि आप म्यूजिक में जाएगी या एन के साथ काम करेगी सर वो म्यूजिक फील्ड भी रहेगा और साथ में एनजीओ से भी जुड़े रह सकते हैं वो तो है लेकिन वो बात की बात ना कहीं भी एक परफेक्शन आपको करना पड़ेगा ना या तो म्यूजिक music... पहले एनजीओ से जुड़ेंगे फिर बाद में एक म्यूजिक करेंगे। <laughs> यानी सेकेंडरी म्यूजिक हो गया इसका मतलब। हाँ, ओके। बहुत-बहुत स्वागत है तरंगे में और जो देशभक्ति का गीत हमारे जवानों को जो समर्पित करना चाहते हैं वो सुनाइये न कोई संदेश जहा तुम चले गए जहाँ तुम चले गए चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन स्वदेश जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन स्वदेश जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए इक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी हर वक्त यही है गम उस वक्त कहा थे हम जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए ओके okay, डिम्पल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया हमारे जवानों के लिए थैंक यू सो मच और मैं चाहूंगा हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं तरंग इस कार्यक्रम को अगर डिम्पल की आवाज अच्छी लगी हो तो डिम्पल लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानवे इस नंबर पर थैंक यू डिम्पल okay. थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के बच्चे जो म्यूजिक स्टूडेंट है वो हमारे बीच में अपनी परफॉर्मेंस को सुना रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उनकी आवाज़ों को सुनें और जो आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए तवज्जो दे मैसेज कर दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आई है नमस्कार आपका नाम मोनिका कुमारी मोनिका कुमारी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बताइए आप क्या बनना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत इंटरेस्ट है। है। लेकिन बनना क्या चाहते हैं? अभी तो डिसाइड नहीं है। <laughs> लेकिन ये बड़ा मुश्किल वाला दौर चल रहा है आपके साथ में क्योंकि अभी तक आप डिसाइड नहीं किया तो कब डिसाइड है ना? तो ये टाइम है कि यू शुड डिसाइड एंड यू शुड सक्सीड मैंने आपको उसके पर काम करना शुरू कर देना चाहिए अब और कितना इंतजार करोगे आप की क्या करना है उसके लिए सोचने के लिए है न तो सोचिए और फाइनल कीजिए आज ही के दिन आप बैठ के अपने लिए एक घंटा निकालिए और उसमें देखिए कि मुझे क्या बनना है और उसको फाइनल कर दीजिए ठीक है ना मोनिका जी कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं अभी सर मुस्कुराने की वजह तुम हो अच्छा अच्छा ये गाना क्यों अच्छा लगता है, है मुस्कुराने का तो जाती है इसलिए अच्छा चलिए मुस्कुराने की जो अदा है वो हमारे सभी लिस्नर्स को जरूर सिखाइए आप गीत गाकर उनको बताइए कि मुस्कुराना जीवन का एक बहुत बड़ा हमेशा मुस्कुराते रहिए ये बताइए जाए ना जाए जा न जाना और पियारी जी मोनिका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मोहती खूबसूरत गीत आपने सुनाए थैंक यू नमस्कार दोस्तों आपको अगर मोनिका की आवाज़ अच्छी लगी हो तो मैसेज कीजिएगा चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर रेडियो सुने नमस्कार आप सुंदर रेडियो वन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ तरंग इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं ये ओपन राउंड का आप पहला भाग सुन रहे थे और इसके बाद कल आप ओपन राउंड का भाग दूसरा आप सुनेंगे तो चलिए श्रोताओं आप सभी से आशा करता हूँ कि आपको कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा और बच्चों का जो टैलेंट है वो सुनकर आपको भी खुशी हो रही होगी और जिस बच्चे की आवाज आप तक आपके दिल तक पहुंची हो आपको खुशी दी हो तो जरूर उस बच्चे के लिए एसएमएस कीजिएगा और मैं आशा करता हूं आपको इस तरह के कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं अपने ही शहर के अपने ही गांव के बच्चों की आवाज़ आप रेडियो के माध्यम से उनके अंदर के उनर को उनके टैलेंट को आप देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं कि बच्चे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से वो गाने को प्रेजेंट कर रहे हैं और उनको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है और आप सभी का प्यार अगर मिलता है तो वो मेहनत ज़रूर करेंगे और एक दिन राजस्थान की आवाज बनकर आप सभी के बीच में वो गाएंगे तो चलिए इसी शुभ आशा के साथ मुझे यानी आपका दोस्त आज रमेश को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुना है रेडियो नाइन टी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराने की वजह तुम हो गुनगुनाने की वजह तुम हो जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे लम लम्हे तू कहीं मत जा हो सके तो उम्र भर थम जा जिया जाए ना जाए ना जाए ना नरे पिया रे जिया जाए न